हो के मायूस नयू शाम से ढलते रहिए जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए नमस्कारम मैं हूँ जस्टिस राठी फार्मर जज हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश इंदौर आप सुन रहे हैं रेडियो सरगम 90.8 पॉइंट सुनो दिल से नजारे ये फरिश्ते जू जमीप उत्तरे तारे हैं ये उतरे तारे कितने प्यारे कितने प्यारे हैं ये फरिश्ते जू जमीप उत्तरे तारे हैं नमस्कार खेतीबाड़ी में आपका स्वागत है मैं आरजे ज्योति आपके साथ और आज के इस खेतीबाड़ी प्रोग्राम के हमारे मेहमान कृषि विशेषज्ञ है डॉक्टर अम्बावत्या जी उनसे हम आज बात करेंगे वर्तमान समय औषधि फसलें की खेती किस तरह से की जाए डॉक्टर अम्बावत्या जी आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार किसान भाइयों औषधि फसलों की खेती हमारे लिए और हमारे किसान भाइयों की आमदनी बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है शासन की मंशा भी यही है कि किसानों की आमदनी 2022 तक डबल हो और डबल आमदनी तभी हो सकती है जब हम खेती में विविधीकरण करें खेती जो फसलें हम ले रहे हैं परम्परागत फसलें उनकी जगह हम औषधि फसलों की खेती करें औषधि फसल क्यों ज़रूरी है क्योंकि औषधि फसल एक तो कम रकबे में ज़्यादा मुनाफा हमें देती है दूसरा औषधि फसल हर प्रकार की भूमि में आराम से पैदा हो सकती है इसके साथ ही हम सब देख रहे हैं कि आज इंसान जितनी ज़्यादा हमारे जनसंख्या बढ़ रही है उसके साथ ही हमारी खेती का रकबा भी दिन प्रति कम होता जा रहा है और खेती का रकबा कम होने से जो जंगलों का रकबा था जंगलों का एरिया था जंगल कटने से जड़ी बूटियों की खेती या दवाई की ए, कम होती जा रही है इसलिए हम सब देख रहे हैं कि जो एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति है उसका हमारे स्वास्थ्य के ऊपर काफ़ी साइड इफेक्ट पड़ रहा है इन सब को ध्यान में रखते हुए मानव के स्वास्थ्य को जमीन और वातावरण को देखते हुए हमें जो परंपरागत खेती हम लोग कर रहे हैं उसकी जगह हम औषधी फसल की खेती करेंगे तो निश्चित ही हमारी भारत सरकार की जो मंशा है कि खेती फायदे का धंधा होना चाहिए खेती से दो हज़ार तक आमदनी डबल होना चाहिए निश्चित ही शासन की इच्छा अनुसार किसान भाई अपनी आमदनी को दुगना आराम से कर सकते हैं डॉक्टर साहब आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है हम आशा करते हैं हमारे किसान भाई समझ रहे हैं कि औषधि खेती के साथ साथ अब हम ये भी जानेंगे इंदौर में औषधि फसलें किसान भाई किस क्षेत्र में कौन सी कर सकते हैं किसान भाइयों अभी रबी का सीज़न शुरू हो रहा है वैसे तो कई प्रकार की औषधि फसल जैसे अश्वगंधा है तुलसी है आपका चिरायता है कालमेघ है कस्तूरी भिंडी है कलौजी है कई प्रकार की औषधि फसलें हैं जिनकी खेती हमारे मालवा में आराम से हो सकती है और कई किसान भाई हैं जो औषधि फसलों की खेती करके बहुत अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं लेकिन अभी जो समय चल रहा है और रबी फसलों का चल रहा है रबी फसल में हमारे क्षेत्र में अधिकांश किसान भाई गेहूँ चना मसूर या कुछ सब्जियों की खेती लेते हैं इसके साथ साथ ही और कुछ औषधी फसलें हैं जैसे कलोंजी है या चंद्रसूर है या इसब है ये तीन ऐसी फसलें हैं जिनकी खेती किसान भाई अभी रबी सीजन में करेंगे तो निश्चित ही उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा आराम से प्राप्त हो जाएगा तो ये तीन फसलों की खेती और किसान भाई हमारे इंदौर क्षेत्र के आसपास आराम से कर सकते हैं इनमें एक तो लागत भी बहुत कम होती है दूसरा जो औषधि फसलें हैं उनका मार्केट में आपका मूल्य भी बहुत अच्छा मिलता है क्यों कि आजकल पूरी दुनिया का जो ट्रेंड है पूरी दुनिया जिस तरफ आयुर्वेद की तरफ जा रही है और जो और एलोपैथिक से हमें साइड इफ़ेक्ट हो रहे इसके लिए एक विकल्प है अच्छे स्वास्थ्य के लिए कि औषधि फसल के किसान भाई खेती करें मुनाफा भी कमाएं खुद भी स्वस्थ रहे और हमारे इंदौर इंदौरवासियों को भी स्वस्थ बनाए इसलिए औषधि फसल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपने बहुत अच्छी बात बताई औषधि फसलें किस तरह से की जाए मैं आशा करती हूँ कि हमारे किसान भाई इसका लाभ जरूर लेंगे आप प्रैक्टिकल सुन रहे हैं और देश का स्वस्थ अच्छा रहेगा इसी के साथ रबी में औषधी फसलें में कौन कौन सी खेती की जाती है किसान भाइयों रवि का कार्यक्रम चल रहा है सीजन चल रहा है ऐसे में हमारे इंदौर क्षेत्र के लिए दो तीन ऐसी फसलें हैं जो कम लागत में बहुत अच्छा मुनाफा दे सकती है उसमें से पहली जो है चंद या जिसको असैल्या के नाम से भी किसान भाई जानते हैं ये ऐसी फसल है रबी में लगाते हैं तीन से चार महीने में पक के तैयार हो जाती है और इसका बीज दर है काफ़ी कम होता है बहुत छोटा दाना होता है और आठ से दस किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से इसकी खेतों में बोनी की जाती है अभी इसकी खेती करने का समय चल रहा है तो किसान भाई अच्छे से खेत की तैयारी कर ले और जब किसी भी फसल का जब दाना छोटा होता है ऐसे में खेत की ज़मीन की तैयारी बहुत महत्व रखती है अच्छे से हल बक्खर लगा के उसको बढ़िया पाटा चला के चंद्रसूर की खेती किसान भाई कर सकते हैं और बीज की दर है 8 से 10 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से होती है लाइन से लाइन की जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर के आसपास रखते हैं और ये फसल ऐसी फसल है इसके जो दाने का उपयोग है कई प्रकार की औषधि बनाने के काम आती है और ये दूध बढ़ाने वाली फसल है इसके दाने का उपयोग किसान भाई पशु आहार के रूप में कर सकते हैं क्योंकि इसके दाने में इस टाइप के कुछ रसायन पाए जाते हैं जो दूध की मात्राओं को बढ़ाते हैं कई बहनों में दूध की प्रॉब्लम आती है बच्चों के लिए तो ऐसे ऐसी माता बहनों को इसकी खीर भी खिलाई जाती है चंद्र की साथ में इसकी कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ और एलोपैथिक दवाइयाँ भी इसकी, इसकी बनाई जाती है तो औषधि फसल चंद्र हमारे पशु जितने भी पशु उत्पादक हैं उनके लिए बहुत पशु आहार के लिए बहुत अच्छी फसल होती है और बाजार में इसके रेट भी बहुत अच्छे मिलते हैं आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसी खेती करने से चंद सुर की खेती हमें कम लागत में बहुत अच्छा मुनाफा दे सकती है इसके साथ साथ किसान भाई अगर पानी उपलब्ध है गेहूं किसान भाई ज़्यादा पानी हो तो गेहूँ लगाते हैं लेकिन गेहूँ की अगर हम लागत जोड़ें चाहे रासायनिक खादों की कीमत जोड़ें चाहे मजदूरी जोड़ें चाहे पानी की संख्या जोड़ें तो इसकी गेहूँ की लागत बहुत काफ़ी बढ़ती जा रही है और जो गेहूं से हमें आर्थिक रूप से जो पैसा मिलना चाहिए वो हमें मिल नहीं पाता है तो मेरा ये, ये मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है एक वैज्ञानिक होने के नाते कि गेहूं के कुछ रकबे में गेहूं का कुछ रकबा कम करें और उसकी जगह कलौंजी की खेती करें हम सब जानते हैं कि कलोंजी एक मसाले वाली फसल होती है कलौंजी एक औषधि फसल होती है और कलौंजी का दाना बिल्कुल प्याज के दानों के जैसा ही काले रंग का बहुत बारीक दाना होता है तो अब इसकी खेती करने का समय भी हमारे इंदौर क्षेत्र में आराम से चल रहा है और कई मालवा में कई जिले हैं जहाँ साजापुर की बात कर ले आगर की बात कर लें राजगढ़ है ऐसे कई ज़िले हैं उज्जैन जिले कुछ इंदौर का रकबा एरिया भी है जहाँ पर कलौंजी की खेती आराम से हो रही है कलौंजी का तेल कई प्रकार की दवाई बनाने पे, कई प्रकार की बीमारी के ऊपर काम आता है आयुर्वेद में भी इसका काफ़ी महत्व है इसलिए कलौंजी हम मसाले के रूप में भी इसका उपयोग कर सकते हैं इसकी खेती के लिए भी इसका दाना काफ़ी छोटा होता है दो आठ से दस किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से बीज जरूरी होता है इसकी तैयारी भी खेत की कर लें और इसमें भी लाइन से लाइन की जो दूरी होती है वो 30 सेंटीमीटर के आसपास ही रखते हैं किसान भाई चाहें तो उसमें रासायनिक खाद का उपयोग भी कर लें और उचित यही होगा कि रासायनिक खाद की जगह जितनी भी औषधि फसल ले रहे हैं उसमें गोबर की पकी हुई अच्छी खाद का उपयोग करें कंपोस्ट खाद का उपयोग करें या कैंच की खाद जो किसान भाई घर पर रह के भी अपने जो पेड़ों का है या फसलों का डंडल होते हैं इनको सड़ा के कैचुए तो डाल करके केचुआ खाद भी बना सकते हैं तो किसान भाई जो भी औषधी खेती करें उसमें ज़्यादा अच्छा होगा कि आप जैविक खादों का उपयोग करें रासायनिक खादों का उपयोग खेत के स्वास्थ्य को भी खराब करता है और जो मेडिसिन जो औषधि उससे तैयार होगी उसकी जो क्वालिटी है उसके ऊपर भी असर पड़ता है इसलिए जैविक खेती करने वाले सभी किसान भाइयों से मेरा एक अनुरोध है कि रासायनिक खाद की जगह जैविक खादों का जब ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें जिससे ज़मीन का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और उससे जो औषधि फसलें तैयार होगी उनकी क्वालिटी भी ठीक रहेगी उसकी दवाई भी बहुत अच्छी बनेगी डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपने बहुत अच्छी बात बताई और आशा करती हूँ किसान भाइयों से आज का इस कार्यक्रम में जो बातें हमने बताई वो आपके काम की थी उसे प्रैक्टिकल यूज करें जिससे अपना और देश का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा इसी के साथ मुझे और डॉक्टर अंबा तेजी को दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं रेडियो सरगम 90.8 एफएम सुनो तिल से